Oh समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों साधना के पथ पर चलने के लिए ब्रह्म के स्वरूप को ठीक ठीक जानना प्रत्येक के लिए आवश्यक है हमारा कठोपनिषद का क्रम चल रहा है जिसमें यमाचार्य नचिकेता को अध्यात्म के तत्व बता रहे हैं मृत्यु से छूटने का मृत्यु से परे जाने का क्या उपाय है उन सब को बता रहे हैं कठोपनिषद की पांचवीं बल्ली के नवें श्लोक का क्रम है जिसमें यमाचार्य परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं यमाचार्य कहते हैं अग्निर्यथ को भुवनम प्रविष्टः, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्च उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि परमात्मा किस प्रकार से सर्वव्यापक है परमात्मा एक छोटा सा गुण रखता है परमात्मा के अनंत गुणों में एक गुण है उसकी सर्वव्यापकता और हम व्यापक रूप से यह कहते रहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है इसको स्वीकारते हैं लेकिन ऊंचे स्तर पर परमात्मा की सर्वव्यापकता को स्वीकारना और परमात्मा की सर्वव्यापकता की क्या गंभीरता है उसको सर्वव्यापक स्वीकारने पर साधना में कितना परिवर्तन आ जाता है चिंतन में कितना परिवर्तन आ जाता है वो एक महत्वपूर्ण बात है इसलिए यमाचार्य ईश्वर के एक छोटे से गुण को सर्वव्यापकता को यहां लौकिक उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कहते हैं यथा एक अग्नि भुवनम प्रविष्टः जिस प्रकार से एक अग्नि तत्व इस पूरे भुवन में प्रविष्ट है घुसा हुआ है विद्यमान है भुवन का मतलब ये संपूर्ण लोक भवती भुवनम जो होता है जो विद्यमान है जितना भी ये जड़ जगत विद्यमान है जीवात्मा विद्यमान है ये सब भुवन कहलाएंगे लोक को भी भुवन कहते हैं त्रिभुवन की बात की जाती है तीन लोकों की बात की जाती है तो यह समस्त विद्यमान तत्व उस सब में एक अग्नि तत्व जिस प्रकार से प्रविष्ट है हम जब अपना लौकिक और स्थूल व्यवहार करते हैं तो अग्नि तत्व हमें कुछ स्थानों पर दिखाई देता है हमको पाकशाला में भोजन पकते समय अग्नि दिखाई देती है सूर्य उगता है तो सूर्य की अग्नि उष्णता प्रकाश हमको दिखाई देता है अथवा कहीं किसी चीज में आग लग जाए तो वहां हमको अग्नि दिखाई देती है और हम अग्नि के साथ व्यवहार उतने तक सीमित रखते हुए करते हैं लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं कि यह अग्नि एक तत्व जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में व्याप्त है अर्थात अग्नि तत्व हर स्थान पर विद्यमान है स्थूल रूप से देखें विचारें तो हमको असंख्य चीजें मिलेंगी जहां अग्नि विद्यमान नहीं दिखाई दे रहा जैसे कि भवन बना हुआ है मिट्टी है पानी है वृक्ष है ऊपर से हमको अग्नि दिखाई नहीं देगी लेकिन सूक्ष्म रूप से अग्नि तत्व वहां भी विद्यमान है प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से यह समस्त जड़ जगत पंचभौतिक है और इसके अंदर अग्नि तत्व भी विद्यमान है आधुनिक विज्ञान से भी ये बात सिद्ध होती है जिस चीज को हम ठंडा कह रहे हैं या अग्नि से रहित कह रहे हैं अगर उसके परमाणु स्तर पर जाएं, परमाणुओं का विखंडन करें तो वहां भी ऊर्जा और ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है परमाणुओं का जब संलयन हो या विघटन हो तो ऊर्जा की स्थिति हमको दिखाई देती है सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती तो यमाचार्य भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि इस भुवन में सब जगह विद्यमान है उस अग्नि की विद्यमानता को जिस प्रकार एक बच्चा समझे वो एक अलग दृष्टि से समझता है और एक बड़ा व्यक्ति समझे वो अलग दृष्टि से समझता है अगर एक लकड़ी का टुकड़ा लें तो बड़े व्यक्ति को उसमें अग्नि की विद्यमानता दिखाई देती है कि जब इसको जलाएंगे तो अग्नि प्रकट होगी और अग्नि से संबंधित उपयोग लिया जा सकेगा लेकिन जो बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको अभी समझ नहीं है उसको तो जहां अग्नि दिखाई देती है वहीं पर वो अग्नि की विद्यमानता स्वीकार करता है लकड़ी के अंदर वो अग्नि की विद्यमानता स्वीकार नहीं करता इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति जिसने विज्ञान को नहीं पढ़ा है वो मिट्टी पत्थर के अंदर अग्नि की विद्यमानता को नहीं स्वीकार करेगा लेकिन वैज्ञानिक वहां भी अग्नि की विद्यमानता को स्वीकार करेगा अर्थात इस भूवन में इस संसार में अग्नि विद्यमान होते हुए भी वास्तव में विद्यमान होते हुए भी सब जगह प्रकट हो यह आवश्यक नहीं है प्रकट हो भी सकती है और प्रकट नहीं भी हो सकती अनभिव्यक्त रूप में भी रह सकती है और उसी दृष्टि से उपमा तुलना की जा रही है परमात्मा से प्रेमाचार्य तो ने कहा यथा अग्नि यथा एक अग्नि भुवनम प्रविष्टा, जिस प्रकार से एक अग्नि तत्व इस संपूर्ण भुवन में लोक के अंदर विद्यमान है और क्या कर रही है वो अग्नि तो कहा रूपम रूपम प्रतिरूपो ब हर वस्तु का जो अपना रूप है प्रस्तुति है अभिव्यक्ति है उसके अंदर वो उसी रूप में रहता हुआ विद्यमान है यदि लकड़ी का एक टुकड़ा है तो उसमें विद्यमान अग्नि लकड़ी के रूप में ही लकड़ी की आकृति में ही विद्यमान है अगर कोयला है तो कोयले के रूप में ही वहां पर अग्नि विद्यमान है जिस समय अग्नि अनभिव्यक्त रूप में वस्तु में विद्यमान है तब वहां उस वस्तु का रूप ही दिखाई देगा अग्नि का रूप हमको दिखाई नहीं देगा चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोल हो चाहे लकड़ी हो चाहे कपड़ा हो अथवा परमाणु हो अग्नि उसमें विद्यमान है लेकिन अग्नि अभी प्रकट नहीं है वो अग्नि उसी वस्तु के रूप वाली होकर के वहां विद्यमान है अनिव्यक्त रूप में उसको यम कह रहे हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुआ हर रूप रूप में हर वस्तु के अंदर रूपमान वस्तु में वो प्रतिरूप के रूप में रह रहा है प्रतिरूप कहते हैं उसी जैसा उसी की समानता वाला